महाभारत आदि पर्व एको तमो एक तमोध्याय द्वारा देवयानी को समझाना और देवयानी का असंतोष शुक्रवाच मम विद्याहि हि निर्द्वंद हि हिफल मम दैन्य साक्ष्यम च च जैसे भेजदर्मत य परेशा दरो नित्यम अति वादाक्षते ते दीबिजा तेन सर्विदित युत्पति क्रोधम न गृहति हम यहाँ स यंतेश्मि सुलभते शुक्राचार्य ने कहा बेटी मेरा विद्या द्वंद्वरहित है मेरा ऐश्वर्य उसका फल है में दीनता सठता कुटिलता और अधर्मपूर्ण पूर्ण बर्ताव नहीं है देवयानी जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा को सह लेता है उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली ऐसा समझो जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा गया है किंतु जो केवल बागडोर या लगाम पड़क पकड़ कर लटकता रहता है वह नहीं यह समुत्पतिम क्रोधम अक्रोधे न निरस्यती देवयानी बिजा ही तेन सर्विदम जितम जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध समाभाव के द्वारा मन से निकाल देता है समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया समुदातम क्रोधम क्षमे निरश्यति निरस्यति जीर्णा स वही पुरुष उचते जैसे सांप पुरानी केचुल छोड़ता है उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को यहां क्षमा द्वारा त्याग देता है वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है संधारिते संधारितें योतिवादां योति यप्तों न तपते दृढ़ जो क्रोध को रोक लेता है निंदा सह लेता है और दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होता वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है यो जजे दिश्रांतो मासी मासी शत सम्ये योर क्रोधन जो मनुष्य सौ वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट के निरंतर यज्ञ करता रहता है और दूसरा जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता उन दोनों में क्रोध ना करने वाला ही श्रेष्ठ है क्रोध से निष्फला दान यज्ञ तपान तस्माद्रोधे नज्ञ तपोदान महाफलम न पूस्वी च नज्वा न कर्मवी क्रोधस्य क्रोध से गच्छेत लोकद्रृत सुन्म भार्धर्म से सत्यता तस्तापयानी क्रोधशील सेशिता युकुराकुमच कुमार वैर कुूरचेत न तो नुकुर्वीत न विदुस्ते बलाबल क्रोधी के यज्ञ दान और तप सभी निष्फल होते हैं अतः जो क्रोध नहीं करता उसे पुरुष के यज्ञ तप और दान महान फल देने वाले होते हैं जो क्रोध के वशीभूत हो जाता है वह कभी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नहीं कर सकता उसके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी संभव नहीं है और वह कर्म के रहस्य को भी नहीं जानता इतना ही नहीं उसके लोक और प्रलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं जो स्वभाव से ही क्रोधी है उसके पुत्र भृत्य सुहित मित्र पत्नी धर्म और सत्य ये सभी निश्चय ही उसे छोड़कर दूर चले जाएंगे अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो वैर विरोध करते हैं उसका अनुकरण समझदार मनुष्यों को नहीं करना चाहिए क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते देवान्युवाच वेदातात बी धर्म जध्यातरम अक्रोधे चाति वादे चेद चा चापी बलाबल देवयानी ने कहा पिताजी यद्यपि मैं अभी बालिका हूँ फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझते हूँ क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है शिष्य सिष्यवृत्तेस्तु न क्षंत्यम विभूषता तस्मा संकीर्ण वृत्तेशो वासो ममन रोचते परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी दृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए इसलिए इन संकीर्ण आचार विचार वाले दानों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता उमांसो ये निंदते वृत्तेना भी जनच नाग्याप बुद्धि जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं उन पाप पूर्ण विचार वाले मनुष्यों में कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए ये नम अभिजानते वृत्ना जन व साधु जो लोग आचार व्यवहार अथवा कुलीनता की प्रशंसा करते हो उन साधु पुरुषों में ही निवास करना चाहिए और वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है सुयंत्रता भरा नि विना चरा दुर्वृत्ता पाप कर मनोवा ये परिवादं अकारा च न निवासोस्ती पापम भी पापताजे सुकृते दुष्कृते यो नर धुवम रस्म दोस न रोचे वाग्दुरुक्तम महाघोरम दुर्ष पर्वण मम हृदय अग्निकावार धनहीन मनुष्य यदि सदा अपने मन पर संयम रखे तो वे श्रेष्ठ हैं और धनवान भी यदि दुराचारी तथा पापकर्मी हो तो वे चांडाल के समान हैं जो अकारण किसी के साथ देश करते हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं उनके बीच में सत्पुरुष का निवास नहीं होना चाहिए क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पापात्मा हो जाता है मनुष्य पाप अथवा पुण्य जिसमें भी आसक्त होता है उसी में उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती है इसलिए पाप कर्म में प्रीति नहीं करनी चाहिए की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा है वह मेरे हृदय को मथ रहा है ठीक उसी तरह जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अर्णी का मंथन करता है नो दुष्कर मंदे लोके स्वि त्रेशु निसंशयो विशेषेण परुषम बर्मकित य सपत्न श्री हम दीप्ताम हे न श्री पर्यपाशते मरणम शोभनम इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं अपने लिए तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं मानती हूँ इसमें संदेह नहीं कि कटुवचन मर्म स्थलों को विदिन्न करने वाला होता है कटु आदि मनुष्यों से उनके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते हैं जो श्रीहीन होकर शत्रुओं की चमकती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है उस मनुष्य का तो मर जाना ही अच्छा है ऐसा विद्वान पुरुष अनुभव करते हैं अवमानमती सुसंगत वाक्साहय का शोचती रात्र हानि सने दुखम शस्त्र विषाग्न जात पंडितों न सृेत परेशु संहते शरिर्विद्धम वनम परशुनाहतम वाचा दुर्गम विभत्म न संोहति वाक्षत नीच पुरुषों के संग से मनुष्य धीरे धीरे अपमानित हो जाता है मुख से जो कटु वचन रूपी बाण छूटते हैं उनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है शस्त्र विष और अग्नि से प्राप्त होने वाला दुख शनय शनय अनुभव में आता है परंतु कटु वचन तत्काल ही अत्यंत कष्ट देने लगता है अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों पर वाग बाण न छोड़े बाण से बिंधा हुआ वृक्ष और फरसे से काटा हुआ जंगल फिर पनप जाता है परंतु वाणी द्वारा जो भयानक कटु वचन निकलता है उससे घायल हुए हृदय का घाव फिर नहीं भरता एति श्री महाभारत आदिपर्वणि संभव पर्वणि जया तुप्पा खाने एकोनाशी तीतमोध्याय